महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व सततमो शमोध्याय कौरवों और पांडवों की सेनाओं में प्रदीपों अर्थात मसालों का प्रकाश संजय उवाच वर्तमाने तथा युद्धे रूपे भयावहे तमसा संवृते लोके महीपते नापस्तर योधा परस्परम अवस्थिता अनुमानिन संज्ञाभिर युद्धम तदे महत संजय कहते हैं राजन जिस समय वह भयंकर घोर युद्ध चल रहा था उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था इसीलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे वह महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था परम लोम हर्षण द्रोण कर्ण कृपा तब उस समय अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हो रहा था उसमें मनुष्य हाथी और घोड़े मथे जा रहे थे एक ओर से द्रोण कर्ण और कृपाचार्य तीन वीर युद्ध करते थे तथा दूसरी ओर से से भीम से एवं के के सामना कर रहे थे। थे। ये एक दूसरे सेनाओं में हलचल मचाए हुए महारथसा चमता उन महारथियों द्वारा उस अंधकाराचन्न प्रदेश में सब ओर से मारी जाती हुई सेनाएं चारों ओर भागने लगी ते सर्वतो विद्रवंतो योधा विध्वस्त चेतना महाराज धावमान संयुगे महाराज वे योद्धा अचेत होकर सब ओर भागते थे और भागते हुए ही उस युद्ध स्थल में मारे जाते थे महारथ सहस्राणी दघ्नूर माहवे अंधे तमसी पुत्रस्य तव मंत्रितिन आपके पुत्र दुर्योधन की सलाह से होने वाले उस युद्ध के भीतर प्रगाढ़ अंधकार में किम कर्तव्य में मूढ़ हुए सहस्रो महारथियों ने एक दूसरे को मार डाला तथा सर्वाणी सैनिया से सेना गोपाश भारत जमुही त्र तमसा सती भरत नंदन तरण भूमि के तिमरा हो जाने पर समस्त सेनाएं और सेनापति मोहित हो गए धेत्र संलोड मनाना पांडविर्भ तौजसा तो अंधे तमसी मग्नानाम वो ने पूछा संजय जिस समय तुम सब लोग अंधकार में डूबे हुए थे और पांडव तुम्हारे बल और पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें मथे डालते थे उस समय तुम्हारे और उन पांडवों के मन की कैसी अवस्था थी कथम प्रकाशस्ते पुन बभुवलोके तमसा तथा संजय संवृत संजय जबकि सारा जगत अंधकार से आवृत था उस समय पांडवों को अथवा मेरी सेना को कैसे प्रकाश प्राप्त हुआ संजय तथा पुनर्म अकल्पय संजय ने कहा राज जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी उन सबको तथा सेनापतियों को आदेश दिया आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण करवाया द्रोणपुरस्ताजघन तुश्य द्रोणी पार्शत तो सो बल्च स्वयं तो सर्वाणी बलाजन राजोपयन्वय राज्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य मध्य भाग में शल्य तथा पार्श्व भाग में स्वस्थामा और शक्नी थे स्वयं राजा दुर्योधन उस रात्रि के समय संपूर्ण सेनाओं की रक्षा करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था पदात पार्थिव सां त्वंत पूर्व उत्सृज सर्वे परमाु गृी तह ज्वलिता प्रदीपान पृथ्वीनाथ उस समय दुर्योधन ने समस्त पैदल सैनिकों से, से सांवनापूर्ण वचनों से कहा वीरों तुम सब लोग उत्तम आयु छोड़कर अपने हाथों में जलते ही मसाले ले लो ते चोदिता पार्थिव सत्तम तत प्रहृषा जगृहु प्रदीपिगंधर्वसुर सद्याधराश्चा सागाशयक्षोरघकि किन्नरा जगृह प्रदीप दुर्योधन के आज्ञा पाकर उन पैदल सिपाहियों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में मसाले ले ली आकाश में खड़े हुए देवता ऋषि गंधर्व देवर्सी विद्याधर अपसराओं के समूह नाग यक्ष सर्प और किन्नर आदि ने भी प्रसन्न होकर हाथों में प्रदीप ले लिया दिग्दैवते तैला नारद पर्वताभ्याडवा दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों के यहाँ से भी सुगंधित तेल से भरे हुए दीप वहाँ उतरते दिखाई दिए विशेषतः नारद और पर्वत नामक मुनियों ने कौरव और पांडवों की सुविधा के लिए वे दीप जलाए थे भजने विभक्ता जरोचताग्नि प्रभया निशायाम महाधनिराभरण सदिव्य सस्तः च दीप्तरपि संपतदी रात के समय अग्नि की प्रभा से वह सेना पुनः विभाग पूर्वक प्रकाशित हो उठी बहुमूल्य आभूषणों तथा सैनिकों पर गिरने वाले दीप्तमान दिव्यास्त्रों से भी वह सेना बड़ी शोभा पा रही थी रथे रथे पंच विदीपका प्रदीपका गज त्रयच प्रत्यस्वेक महाप्रदीपात पांडव कौरवि क्षण सर्वे विहिता प्रदीप ज्यादीपदय तवासु एक एक रथ के पास पांच पांच मसाले थी प्रत्येक हाथी के साथ तीन तीन प्रदीप जलते थे प्रत्येक घोड़े के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई थी पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में आपकी सारी सेना को प्रकाशित करने लगे सर्वास्थ सेना सेव्य मना पदार्थ भी पावक माना जलता भी। सब लोगों ने देखा कि मसाल और तेल हाथ में लिए पैदल सैनिकों द्वारा सेवित सारी सेनाएं रात्रि के समय उसी प्रकार प्रकाशित हो उठी है जैसे आकाश में बादल बिजलियों के प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं मध्यम प्रकाशिता द्रोण सुवर्ण सुन्द्र सारी सेना में प्रकाश फैल जाने पर अग्नि के समान प्रतापी द्रोणाचार्य सुवर्ण में कवच धारण करके दोपहर के सूर्य की भांति सब ओर दे होने लगे जाम्भु जाम्बू नदेशभरणेशस्त्रु च पावक प्रति तदा बभू उस समय सोने के आभूषणों शुद्ध निष्कों धनुषों तथा चमकीले शस्त्रों में वहां उन मसालों की आग के प्रतिबिंब पड़ रहे थे गदाश शैक्या परिघाश शुभ्रां रथे सुथक्या च विवर्तमान पति प्रभारे भीज मेढ पुन पुनः संजनयंतपान अजमेर कुल नंदन वहाँ जो गदाय शैक्य चमकीले परिघ तथा रथ शक्तियां घुमाई जा रही थी उनमें जो उन मशालों की प्रभाए प्रतिबिंबित होती थी पुनः पुनः बहुत से नूतन प्रदीप प्रकट राजना चुवर्ण तत्र तदा विरेज राजमर खडग प्रज्वलित विशाल उलकाए तथा वहाँ युद्ध करते हुए वीरों की हिलती हुई स्वर्ण उस समय प्रदीपों के प्रकाश से बड़ी शोभा प्रभावी प्रकाशम नृपते बभूव नरेश्वर उस समय चमकीले अस्त्रों प्रदीपों तथा आभूषणों की प्रभाओं से प्रकाशित एवं आपकी सेना अत्यंत प्रकाश से होने लगी दिप्तां प्रभां प्रभाजन तपात विद्यु दिवतरीक्षे पानीदार एवं खून से रंगे हुए शस्त्र तथा वीरों द्वारा कपाए हुए कवच वहां प्रदीपों के प्रतिबिंब ग्रहण करके वर्षा काल के आकाश में चमकने वाली बिजली की भांति अत्यंत उज्जवल प्रभावि खेल रहे थे प्रकम्पिता अभिघात बी हम अभिघ्नताम चापतताम जबेद आघात आघात के वेग से कंपित करने वाले तथा वेग शत्रु की ओर झपटने वाले वीर मनुष्यों के मुख मंडल उस समय वायु से हिलाए हुए बड़े बड़े कमलों के समान सुशोभित हो रहे थे महावने दार मये प्रदीप्त यथा प्रभाकर चापिन तथा तदार्वज प्रदीपता महाभया भारत भीमरूपा भरत नंदन जैसे सूखे काठ के विशाल वन में आग लग जाने पर वहां सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ जाती है उसी प्रकार उस समय अधिक प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई सी आपकी भयानक सेना महान भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती थी तत्सदीत बलम अस्मदीय निशम्यप्रथ पार स्वरिता तथा सर्व सैन्य पदा सामा न चक्रो प्रदीप हमारी सेना को मसालों के प्रकाश से प्रकाशित देख कुंती के पुत्रों ने भी तुरंत ही सारी सेना के पैदल सैनिकों को मसाल जलाने की आज्ञा दी अतः उन्होंने भी मसाले जला ली गजे गजे सप्त कृता प्रदीपा रथे रथे चै दीपा द्वा परिपारे धजे जगने सुचांडे उनके एक एक हाथी के लिए साथ साथ और एक एक रथ के लिए दस दस प्रदीपों की व्यवस्था की गई घोड़ों के पृष्ठ भाग में दो प्रदीप थे अगल बगल में ध्वजाओं के समीप तथा रथ के पिछले भागों में अन्यान्य दीपकों की व्यवस्था की गई थी सेनासु सर्वासिता हम यदिपयन पांडुसु सेनां सारी सेनाओं के पार्श्व भाग में आगे पीछे बीच में एवं चारों ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मसाले हाथ में लेकर पांडुपुत्र की सेना को प्रकाशित करने लगे मध्ये तथा डे ज्वरिता सेना चेषु सैन्यु पदाशंगा विमिश्रिता हस्ते रुवृंद प्रदीप्यस्ते ध्वजनी प्रदीप्तां तथा बलम पांडव दोनों ही सेनाओं के अन्यान्य पैदल सैनिक हाथों में प्रदीप धारण किए दोनों ही सेनाओं के भीतर वितरण करने लगे सारी सेनाओं के पैदल समूह हाथी रथ और अश्व समूहों के साथ मिलकर आपकी सेना को तथा पांडव द्वारा सुरक्षित को भी अत्यंत प्रकाशित करने बल भाकता भानुमता ग्रहेण दिवा करेण्ने जैसे किरणों द्वारा सुशोभित और अपनी प्रभा बिखेरने वाले सूर्य ग्रह के द्वारा सुरक्षित अग्निदेव और भी प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार प्रदीपों की प्रभा से अत्यंत प्रकाशित होने वाले उस पांडव सैन्य के द्वारा आपकी सेना का प्रकाश और भी बढ़ गया तय प्रभा पृथ्वी अंतरिक्षम सर्वा व्यतिमश वृद्धा तेना प्रकाशेन भृतम प्रकाशम बभूव तेम तव चैन्य उन दोनों सेनाओं का बढ़ा हुआ प्रकाश पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को लांघकर चारों ओर फैल गया प्रदीपों के उस प्रकाश से आपकी तथा पांडवों की सेना भी अधिक प्रकाशित हो उठी थी तेना प्रकाशे नाम संबोधिता देव गणाचराचंद गंधर्व यक्ष समागम नपसरत सर्वा राजन स्वर्गलोक तक फैले हुए उस प्रकार से उद्बोधित होकर तो देवता गंधर्व गंधर्व एवं सिद्धों के के समुदाय तथा संपूर्ण अप्सराएं भी युद्ध देखने लिए वहां आ पहुंचे। हत मारोधनम दिव्य कल्पम बभूव देवताओं गंधर्वों यक्षों और अप्सराओं के समुदाय से भरा हुआ वह वहां मारे जाकर लोक पर आरूढ़ होने वाले सूरवीरों के द्वारा दिव्य लोक सा जान पड़ता था रथा स्वनागा कुलदीप दीप्तम संदम हतम रथ घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण प्रद्वीपों के प्रभा से प्रकाशित रोष में भरे हुए योद्धाओं से युक्त घायल होकर भागने वाले घोड़ों से उपलक्षित तथा व्यूहबद्ध रथ घोड़े एवं हाथियों से संपन्न दोनों पक्षों का वह महान सैन्य समूह देवताओं और असुरो के सैन्य ब्यू के समान जान पड़ता था संघा महारथा ब्रह्म घोषम अश्रौ वर्षम रुझराम नशे प्रवीतम रण दुर्द रात में होने वाला वह वा युद्ध मेघों की घटा से आच्छादित दिन के समान प्रतीत होता था उस समय शक्तियों का समूह प्रचंड वायु के समान चल रहा था विशाल रथ मेघ समूह के समान दिखाई देते थे हाथियों और घोड़ों की ऋणसे हिंसा और जघाने का शब्द भी मानव मेघों का गंभीर गर्जन था अस्त्र समूहों की वर्षा ही जल की वृद्धि थी तथा रक्त की धारा ही जलधारा के समान जान पड़ती थी तस्म महाअ्नि प्रति प्रतिमो महात्मा संतापयन पांडवा नरेंद्र जैसे शरत काल में मध्यान्ह का सूर्य अपनी प्रखर प्रखरकिरणों से भारी संताप देता है उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में महान अग्नि के समान तेजस्वी महामना विप्रवर द्रोणाचार्य पांडवों के लिए संतापकारी हो रहे थे श्री महाभारत द्रोण पर्वड़ी घटोत्कचवध पर्वडी रात्रि युद्ध दीपोद्योतने त्रिष्ट अधिक इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कचवध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर प्रदीपों का प्रकाश विषयक एक सौ तिरसठवां अध्याय पूरा हुआ